छंद सुंदर निरिता ओ शान देशां देशां में ओ और करके प्रेस करता चला ये जिससे सदन में है का उदय होता तो का है क्योंकि महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है कि वो अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है अपवित्र को भी पवित्र भी बना देता तो है केवल दूखा सूखा नहीं है वो सत है चित्त है आनंद है जब मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है तो प्रेम के दोष हैं एक तो प्यार और एक तृप्ति प्यास का मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में व्यागुरता आ सके मैं गौरी भूमन चली रही किनारे बैठ भगवान को तो ढूंढने के लिए निकले और घुसे नहीं किनारे बैठे बैठे तो अपने चित्र में ज्ञान घूमते हैं देखो ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा था। ज्ञान की प्यास इसका नाम था। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसको क्या ज्ञान मिलेगा मोक्ष की प्यास का नाम है और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेक्षा है पाने की अपने हृदय में जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रज में इस शब्द को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जैसा ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस शब्द को भी तो ज्यादा पसंद भगवान की प्राप्ति के लिए करना नंद नंदन श्याम सुंदर मुर्मी मनमोहन सीताम्बर हर जिनके मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान पर मयूर विच्छ का मुकुट गले में पीतांबर थुमुक थुमुख के चलने वाला बांसुरी बजाने वाला जो मनमोहन प्राण चारा है उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्कंठा व्याकुलता तरसन तरस जब अपने हृदय में आवे तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जाग्रत हुआ और जब उसकी बात सुन के उसकी याद आने से उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है तब उसको तृप्ति कहते हैं तो प्यास और तृप्ति आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृष्टि यही वियोग और संयोग इन दोनों को लेकर के प्रेम चलता है आज से हम शिक्षक क्या कभी आपको योग का अनुभव हुआ है ईश्वर से बाबू मेरे दुख दुख के गए जन्म जन्म जीत गए औरत के लिए रोया मरद के लिए रोया हम के लिए रोया इज्जत के लिए रोया बच्चे के लिए रोया शरीर के लिए रोया रोने का दुख आपने बहुत देखा है लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा है रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों से आंसू के कुछ खतरे भु हैं जिसके बिना ज्ञान भी होता हो जो भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई दर्द नहीं हुआ दुख नहीं हुआ उसको ज्ञान नहीं होता है ज्ञान को इतनी सस्ती चीज नहीं है तो मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है मतलब तो रास्ते में चल रहा हो और दरिया दिखे तो हाथ नहीं जोड़ लेगा है तो ना कमई देखो तो भगवान की कैसी महिमा? क्या पैदा हुआ ये समुद्र है सूर्योदय हो तो कौन हाथ नहीं जोड़ लेता है? तो सूर्योदय के समय हाथ जोड़ लेना समुद्र की ओर हाथ जोड़ लेना ईश्वर को नमस्कार कर लेना इसका नाम प्रेम नहीं है इसका नाम आस्तिकता है न ईश्वर को मानते हो बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी है ना जो इतने काम धंधे में रहते हुए कभी कभी ईश्वर की याद कर लेते हो पर ईश्वर की याद करना दूसरी चीज है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज है तो भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहा से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यागुरता होती है जहां पे ईश्वर के स्मरण में ईश्वर के भजन में ईश्वर के श्रवण में ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है आनंद की उत्पत्ति होती है तो जो सूखे काक हैं इनकी बात तो छोड़ दो हृदय हैं दिल वाले हैं उनकी बात करो प्यार और रक्त। तो प्यास और रक्त दोनों में से साधारण मनुष्य के जीवन में कौन सी चीज बच जा तो बोले प्यार क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आएगा जब तक नहीं मिला है तब तक उसके लिए प्यास आदमी चाहिए राजनीति का मामला दूसरा है ना और समाज सेवा दूसरी चीज होती है समाज सुधार दो का कार वो सब तो दूसरी चीज होती है अभ्यास करके समाधि लगाना वो एक दूसरी चीज है है। और घटाकाश मथाकाश दोनों में से ऐसी अपवाद करके और आकाश की एकता को समझना ऐसे ही जीव की उपाधि अंतकरण और ईश्वर की उपाधि माया दोनों का तिरस्कार करके और जो दोनों में एक चीज है उसको समझना परमात्मक बोध ये दूसरी चीज है और अपने हृदय में श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए जाकुर होना अमूल्यधन दिनातरा प्रभूपदालोकन मंतरेण श्याम सुंदर तुम्हारे दर्शन के बिना ये मेरे दिल बड़े दुख पूर्ण रहे अनाथ बंधो करुणी आहंतहा कथम नयामी हे अनाथ बंधो हे करुणा के एकमात्र सपुत्र तुम्हारे बिना मैं ये अपना समय कैसे व्यतीत करूं। निमेश चक्षुषा प्रावृषातम शूनिया जगत सर्व गोविंद विरहेर में एक एक पलक कलप की तरफ कलप की तरफ जीत रहा है आंखें वर्षा ऋतु बरत रही है बरत सारी दुनिया कुछ कुछ कर रही है शाम सुंदर तुम्हारे ग्रह में सारा जगत शून्य हो गया हाँ हाँ कदानुभविता पदम दृशो में वो दिन हमारे जीवन में कब जब प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने खड़े हो गए ये विभाग दूसरा है वो ये ज्ञान का भाग नहीं है ये दुख का भाग नहीं है ये कर्म का भाग नहीं है ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है ये समाज सुधार नहीं है ये हृदय की बहुत तरफ है है ना? जो जीव को ईश्वर से मिला के ही शांत होती है तो नास्तिक होना दूसरी बात है और आस्तिक होना दूसरी बात है ये जो प्रेमी भक्त है ये ना आर्तिक है नास्तिक है नास्तिक लोग तो बड़े समझदार होते हैं वो अपनी समझ से ईश्वर को भी काट सकते हैं बड़े समझदार और आस्तिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं वो किसी अजिंकी अनंत शक्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं हाथ जोड़ते हैं ईश्वर निराकार है ऐसा है वैसा है बड़े श्रद्धालु है भाई बिना देखते ही मानते हैं तो हमको उनके लिए वाह वाह कह रहे है ना? जो चीज कभी देखी नहीं गई कभी छुई नहीं गई कभी चखी नहीं गई कभी सूंगी नहीं गई है ना? ऐसी चीज को जो किसी के अनुभव के सामने आके खड़ी नहीं हुई उस चीज को मान करके श्रद्धा से हाथ जोड़ना और उसे झुकाना तो बहुत बड़े लोग हैं जो आस्तिक है और जो नास्तिक है तो बहुत बड़े समझदार हैं लेकिन असंत जातीन मनता तगुणं निष्क्रिय योति किंचन योगिनो यदि परे अस्कंत दो चलचमत्कारा यहां कालिंदी पुनिनोदी नीलम बहो भावी जिन लोगों ने जान से अपने मन को वर्ष कर लिया है और निर्गुण निष्क्रिय परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निष्क्रिय का दर्शन हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो जमुना जी के बालिका में पुनिंद्र पर सावरा सांवरा पीतांबर पहने हुए ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुरा कर करता है तो हमारी आंखों में हमारे दिल में तो वो बता हुआ तो भैयाओ जरा गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डाले क्योंकि बिना विरह का अनुभव हुए जोग का सुख मालूम पड़ता नहीं। जब तुम्हें एक बार मालूम पड़े कि भगवान के बिना कैसे तुम दूर दूर पड़ गए हो सूखे सूखे पड़ गए हो एक बार मालूम पड़े गोपियों तो के दिल में चै नहीं खाओित दृशो जगमन समय पर कान से सुना कृष्ण का नाम आख से देखा कृष्ण का रूप मन में स्मरण किया और मन अपने हाथ से बाहर निकल गया गोपियों के सामने तो केवल वही चीज है आगे आगे फेलू पांव में रेणु और मुख में रेणु बस गोपियों वही वही देखता अच्छा तो तो उसके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए ये अभी आगे श्री बल्लभा जी महाराज का कोई मंत्र न देख रहा तो उसमें आया कि ईश्वर हमारी ओर देखे कोई प्रसंग ऐसा आया श्री बल्लभा जी महाराज ने कहा कि ईश्वर हमारी ओर देते हैं इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ इससे तो हमको क्या मिलेगा उसके देखने से हमको क्या मिलेगा अरे मिलेगा तो तब जब हम उसको देखें मजा तो तब आएगा ना कि वो हमको देख रहा है ये कम से कम हमको मालूम तो पड़े एक बार वृंदावन में हो देखो बसी बात आप सुनाते हैं सत्संग में एक स्त्री ने श्री उड़िया बाबा महाराज के पास आके शिकायत की कि अमुक व्यक्ति जो रात रातल्ला में बैठता है वो सिर्फ मेरी मेरी ओर देता तो बाबा ने पूछा कि ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ती है कि वो तुम्हारी तरफ दे और इसमें जब आंख उठाकर देखती हूं तब उसकी ही आंख आंख मिल जाती है तुम क्यों आंख उठाती हो मत उठाओ तुम भगवान की ओर देखो जब तुमको ये मालूम पड़ता है कि वो मेरी ओर देखता है तो जरूर तुम उसकी ओर देखते हो तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब ईश्वर की नजर से नजर है, आँग से आँग मिलती है जब आंख से आंख मिलती है तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है वो साक्षी बना हमको देखता रहे और हम उसको कभी न देख पाएं। हम उसके दृश्य ही रहे उसके दृष्टा कभी न हो अरे बाबा वो अगर हमारा दृष्टा है तो हम उसके दृष्टा हैं है ना? हम उसके दृश्य हैं तो वो हमारा दृश्य है बिना एक हुए मजा नहीं आता है तो वेदांति लोग कहते हैं कि हम दृष्ट ही दृष्टा है और वो दृष्टि ही दृष्ट है और भक्त लोग कहते हैं कि वो दृष्टि दृष्टा है हम दृष्टि ही दृष्ट हैं और प्रेमी लोग कहते हैं कि हम दृष्टा भी हैं दृष्ट भी हैं और वो दृष्टा भी, भी, भी है और दृष्ट भी है और जो तट है वो दृष्टा है और दृश्य भी है और जो स्वम है वो दृष्टा भी है दृश्य तो भी है दृष्टा तो हम इसलिए हैं कि उसको देखते हैं और दृश्य इसलिए है कि वो हमको देखता है तो ये भक्तों का जो दर्शन है ना, वो ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव जगत को दृष्ट मानता है और वेदांतियों का जो दर्शन है वो अपने को दृष्टा मानता है और ईश्वर जीव जगत कर को मानता है और प्रेमियों का जो दर्शन है उसमें दोनों दृष्टा दोनों दृश्य परस्पर दो चकोर दो चंदा दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा बोले ये नहीं कि हम चकोर हैं चंद्रमा को देखते हैं उसका रस पीते हैं लेकिन चंद्रमा को पता ही नहीं कि हमारा रस पीने वाला कौर है बोले ऐसा नहीं ऐसा चंद्रमा जिसको पता है कि चकोर हमारा रस पीता है और ऐसा चकोर जिसको देख करके चांदनी छिलकती है चंद्रमा की चांदनी छिलकती है चकोर के लिए और चकोर पैदा होता है चंद्रमा के लिए ये प्रेम की दीला जो है ना प्रेम की रीला और गोपियों के जीवन में देखें एकांधी प्रेम को प्रेमी लोग जो है ना वो शुरू शुरू का प्रेम मानते हैं जहाँ प्रेम का पूर्ण विकास होता है वहां दोनों ओर से प्रेम होता है इसीलिए कहते हैं कि जो चकई चक्रवा होते हैं ना चक्रवात वो रात को कभी नहीं मिलते विरह रहता है बोले उनको प्रेम का क्या पता है कैसा होता है मिलन का वो सारस का दोनों साथ ही साथ रहते हैं उनको कभी वियोग होता ही नहीं बोले वो क्या प्रेम का रहस्य जानता है अरे प्रेम का रहस्य तो वो जानता है भाई है ना? नहा चकोर चंदा हो जाए और चंदा चकोर हो जाए और बारंबार बदलते रहे बारंबार बदलते रहे प्रेमी प्रियतम हो जाए प्रियतम प्रेमी हो जाए ये प्रेम का दर्शन आपको बताते हैं प्रेम का सिद्धांत है जब तक प्रियतम को ये नहीं मालूम रहता कि यह मेरा सच्चा प्रेमी है तब तक प्रियतम प्रियतम रहता है और प्रेमी प्रेमी रहता है और जिस दिन प्रियतम को मालूम पड़ता है कि यह हमारा सच्चा प्रेमी है उस दिन अपने प्रेमी पर प्रियतम अपने को निछावर कर देता है बोला वो प्रेमी हो जब प्रियतम प्रेमी हो जाता है और प्रेमी प्रियतम हो जाता है जिस दिन प्रीतम को ये बात मालूम पड़ती है तो ये प्रेम का दर्शन जो है वो परस्पर परस्पर प्रेम का दर्शन है नारायण ब्रज में गाते हैं इस बात को नयादिन करें लोग लाल प्रिया में भरी ने किनारी अनादिकाल से अनंत काल तक दोनों विकास करते रहते हैं लेकिन पहचान दोनों में नहीं है लाल पुजा में बहन किनारे जब तक वे प्रेमी को पहचानने लगते हैं तब तक वो प्रीतम हो जाता है और जब तक प्रियतम पहचाना जाता है तब तक वो प्रेमी हो जाता है राधा कृष्ण और कृष्ण राधा तो ये जिन लोगों की दृष्टि में जड़ अलग है जीव अलग है ईश्वर अलग है उनका दृष्टिकोण सृष्टि के बारे में विचार करने का दूसरा है और जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है समुद्र तरंग है और तरंग समुद्र है देवर सोना है और सोना देवर है उनकी दृष्टि में ये परमात्मा का स्वरूप ही समग्र पृथ्वी है इसमें जीव जगत नहीं है एक परमेश्वर सचिदानंद घन ये प्रीजा कर रहा है तो गोपियों ने श्री कृष्ण का श्रवण या देखा देखने के बाद ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के हो पहले कात्यायी देवी की उपासना बिना उपासना की शक्ति के थोड़ा नहीं जाता यह नहीं अपना प्रेम हुआ और घर छोड़कर निकल पड़े ऐसा नहीं प्रेम में शक्ति चाहिए असक्त प्रेम काम का नहीं, समर्थ प्रेम चाहिए और प्रेम में सामर्थ्य क्या है वो अपने प्रियतम से ही स्वीकृति प्राप्त कर गए तो देखो गोपियों के त्याग में ये विशेषता है ये नहीं कि उनके मन में श्रीकृष्ण से प्रेम आया और घर द्वार खोल करके निकल गए उन्होंने बीच में देवी जी को कर दिया माने प्रेम में शक्ति आई और शक्ति जब आई तब श्रीकृष्ण ने स्वीकृति दी हो स्वीकृति कपाहा अब त्याग का प्रसंग आया यदि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने सुना हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव के पास एक कोई बांसुरी बजाने वाला आदमी आता था और मल्लार एक राग होता है ना मल्लार तो उसका नाम है ना बेग मल्लार जिससे बादल आसमान में गिर जाते हैं और वर्षा होती है तो उसका काम यही था कि जब अबर्षा होता दुर्भिक्ष पड़ता तब वो बासुई बजाने वाला आता कहीं से और फेका करता हम सौ रुपए लेंगे हम पाँच सौ रूपया लेंगे तो तीन दिन में पांच दिन में वर्षा करा देंगे। तो ये सच्ची बात हमने अपने बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से सुनी इतना निपुण था वो इतना निपुण था बातने में भी जब ठेका तय हो जाता पांच सौ रूपये देंगे तब वो फिर लोगों की परवाह नहीं करता वो जाकर बैठ गया और बजाता है और मल्ला जाता है तो लोग स्वयं सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते है स्त्रिया जाती पुरुष जाते जब वो वर्षा कराके जाने लगता हो तो गांव के लोग बताते थे कि कितनी स्त्रिया उसके साथ लग जाती थी कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे हम तुम्हारे साथ करेंगे हम तुम्हारे साथ करेंगे वो तो ले नहीं जाता लेकिन जो निकल जाते हैं उनके लिए फिर कोई शौर ठिकाना नहीं है जबकि उनका घर भी छूटा और वो तो अपने साथ किसी को रख नहीं सकता था तो केवल बासुरी सुर के दोपिया श्रीकृष्ण के लिए घर द्वार खोद करके चली गई हों ऐसी बात नहीं इसके लिए उपासना है और प्रेम में त्याग चाहिए इसके लिए प्रियतम की स्वीकृति है जब श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया दोपियों को कहा कि तुम हमारी हो और तुम हमसे मिलो हमारे साथ रास लीला करो सब गोपियों ने त्याग दिया अब देखो गोपियों के त्याग की तरफ एक दृष्टिला ऐसे नहीं कि मन में आया और त्याग दिया ये प्रेम का मार्ग जो है वो वासना का मार्ग नहीं है ये बहुत बड़ी साधना का मार्ग है ये तपस्या का मार्ग है जो वासना और कामना के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो सच्चे प्रेम के रास्ते पर नहीं चलते हैं वो तो वासना के रास्ते पर चलते हैं देखो ना वासना में और साधना में क्या फर्क है जब बाबा जी राज कर थे? प्रेम में और काम में बार बराबर फर्क है ये बार होता बार है बाल है बार बराबर फर्क है ऊपर से देखने में दोनों एक तरीके लगता है लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसको काम कहते हैं और परमात्मा को प्रभु को परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको तो तो प्रेम कहते हैं माने जो सुख पैदा होता है उसको अपनी ओर न खींच करके परमेश्वर की ओर खींचना परमेश्वर की ओर धकेल देना हम देखते हैं ये काम आप आसान नहीं समझना हो एक गुलाब का फूल हम देखते हैं तो गुलाब का फूल देखने का जो सुख होता है वो हमको होता है कि गुलाब के फूल को होता है हमको होता है गुलाब का फूल देख के हम सुख अपनी ओर खींचते हैं जिसका नाम काम होता है और श्री कृष्ण को देख करके अपनी आंख का अपनी सुंदरता का अपने दिल का सुख उसकी ओर धकेल देना है ना? इससे बहुत सुखी होता है ये प्रेम का लक्षण है तो संसार में ये नहीं समझना कि ये जो सड़क पर और पार्क में और चिट्ठियों में और घरों में है ना और सिनेमाओं में और क्लबों में जिसका नाम प्रेम है है ना? वो सच्चा प्रेम है वो तो वासना की उसी का मार्ग है अपनी इंद्रियों की सृष्टि के लिए वो होता है सच्चा प्रेम तो वो होता है जो अपने प्रियतम प्रभु भगवान को तो सुख पहुंचाने के लिए होता है गोपियों तो ने त्याग किया जिस समय श्याम सुंदर में बात भी हो जाए उनको ऐसा लगे बांसुरी में एक प्रकार पीड़ा की गंगा बह रही है परमानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण है वो हम लोगों से मिलने के लिए जागृत हो रहे हैं इतनी करुणा इतनी पीड़ा आप जानते हैं जिसको बांसुरी बोलते हैं ये के बजने वाला है। बहुत से बाजे होते हैं ना वो बिना पीते हो किसी को डंडा मारना पड़ता गाड़े को डंडा मारना पड़ता है।, है और किसी को टमाचा मारना पड़ता है कबड़े को टमाचा डा पड़ता है किसी को आपस में ही टकराना पड़ता है, खिन -खिन -खिन -मिल -मिल करता है और संघर्ष बात है और एक होता है वो लेके तार लगाना पड़ता है सांस से रगड़ो या हाथ में या क्या मिजरा होता है वो लगा के फिर रहे नहीं बारी सांस से बजती है वो अपने प्राण से बासुरी बजाई जाती है जो बल्कि की ध्वनि है ना बल्कि सुशील वाद्य जो होते हैं वो पिट के बजने वाले नहीं है धंधे से बजने वाले नहीं है तमाचा खा के बोलने वाले नहीं है ऐसा प्रेम दुनिया में बहुत होता है जो धंधा दिखा के प्रेम करवा देते प्रेम नहीं करोगे तो मारेंगे ये बासुदी का जो है ना वादी जो प्राण प्राणवाद्य है वो ये प्राणों के द्वारा बजती है और हृदय का सर्वोत्तम जो भाव है वो हृदय की पीड़ा तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है इस अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जाहिर करने के लिए अपने दर्द को जाहिर करने के लिए बांसुरी से बढ़ करके और कोई बाजा नहीं है देखो गोपियाँ जो त्याग करती हैं वो इसलिए इसलिए तब तो बासुरी के स्वर पर ध्वनि पर जो श्री कृष्ण का दर्द निकल के आता है ना हमारे हमारे बिना प्यारे को कष्ट हो रहा है उनको सुख पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है कब तो बोले धन छोड़ो भोग थोर छोड़ो संबंधित छोड़ो अपने ममता वाले जो हैं बच्चे करते उनको छोड़ो जो भाई बंधु हैं उनको छोड़ो इज्जत करो है ना अपने शरीर का श्रृंगार करो खाना पीना करो अगर हमारे ये होम कर देने से हम अपने को आग में प्रेम की में होम कर दें और उससे हमारे प्रियतम के हृदय की ये पीड़ा शांत हो जाए मिट जाए तो उस पीड़ा को मिटाने के लिए गोपी भी घर निकलती है ये नहीं की श्री कृष्ण ऐसी मिल करके हम वहाँ से कुछ सुख और स्वास्थ्य लूट करके ले आएंगे कुछ अपने लिए वहाँ से मजा ले आएंगे इसके लिए गोपी कृष्ण के पास मिल जाती है जो तो सीस तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों शीत उतारो गुल रखो पाओ ये तो अपने सिर का सौदा है नारा ये प्रेम का ये प्रेम मजा लेने के लिए नहीं है न अपने को दूसरे का ग्राफ बना करके एक माता है ना यहाँ कभी कभी आती है शायद हो आज भी यहाँ हो तो वो गाती है क्या गाती है कहे प्र, प्रभु तुम हमारे घर जब आओगे जब घर आएंगे तो मैं परवल का साग बन जाऊंगी मैं परवल का साग बन जाऊंगी मैं आलू का साग बन जाऊंगी माने अपने को बिल्कुल भोग्य बना करके उपस्थित कर देना अपने में भोगता पने का बिल्कुल भाव न होना ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने तो दोखियों के हृदय में देखो पहले श्रीकृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण उसके बाद प्रणय का पूर्व राग का उदय वेणुजी उसके बाद कात्यायनी देवी की आराधना प्रेम में शक्ति का आना और उसके बाद भगवान की स्वीकृति स्वीकृति के बाद त्याग और त्याग के बाद जब आती है ना बिल्कुल उनके दिल को शरीर तीर को ना नहीं हरण में तो शरीर को नंगा करने का प्रसंग है ना बिना आदरण भंग के आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होगा नहीं आदरण माने पर्दा पर्दा हटाना पड़ता है तो लौकिक वति में लौकिक रत् में भी पर्दा हटाना पड़ता है और आत्मा परमात्मा के मिलन में भी पर्दा हटाना पड़ता है सब आज दैविक जो प्रीति है उस प्रीति में भी कीड़ हरण की जरूरत पड़ी। लेकिन आपका असली ध्यान कई लोग तो की हरण पर बड़ा करते हैं ना तो वो दूसरे रास्ते के हैं हो दूसरे जैसे हम बाबा जी लोग आ, पर घूमने के लिए निकले हैं तो जो तो दूसरे रास्ते के लोग हैं वो हमारी हस्ती करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो दूसरे रास्ते के हैं इसलिए हमारी हस्ती करते हैं और बड़े बूढ़े हैं तो वो हमारा बड़ा आदर करते हैं देखते ही प्रणाम करते हैं तो वो दूसरे रास्ते के हैं तो इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की हंसी उड़ाने वाले जो लोग हैं वो दूसरे रास्ते के हैं वो इस रास्ते के नहीं है न अगर एक मुसलमान सिन्दू को बुध परस्त कहता है तो वो दूसरा मजाक होने के कारण कहता है तो ना उसका मजाक दूसरा है आ, ये नहीं समझ तो एक हिन्दू अगर मुसलमान के बारे में ये कहता है कि पुनर्जन्म नहीं मानता है नाद्ध नहीं मानता ये अवतार नहीं मानता ये मूर्ति पूजा नहीं मानता एक मुसलमान को अगर एक हिंदू गाली देता है आ, तो वो दूसरा मजहब का होने के कारण वैसा कहता है तो इसी प्रकार श्रीकृष्ण प्रेम की या चीरहरण की या रासलीला की या संतों की जो लोग आलोचना करते हैं उनका रास्ता दूसरा है इसलिए करते हैं बना उनका कोई दोष नहीं है सभी दूसरे के रास्ते में क्या कांग्रेसी लोग कम्युनिस्टों की निंदा नहीं करते हैं क्या कम्युनिस्ट लोग कांग्रेसियों की आलोचना नहीं करते हैं वो तो जैसे राजनीति में अपनी अपनी पार्टी होती है वो ऐसे इसमें भी दूसरी पार्टी के लोग इसकी आलोचना करते हैं जो इस रास्ते में चल रहे हैं इस पंथ के हैं उनके लिए ये बड़ी भारी चीज है तो आप देखो तीरहरन सुन के अभी लोग गड़बड़ा जाते हैं हम आपको कहते हैं कि इससे भी बड़ी बात ज्यादा ये है भगवान ने शरीर को ही नंगा नहीं किया शरीर का ही चीज हरण नहीं किया गोपियों के दिल का तीर हरण किया उनके दिल को नंगा कर दिया तो उनके दिल को नंगा कर किया जब कहा कि लौट जाओ जब कहा कि लौट जाओ स्वागतम वो महा प्रेम किम करवाणिवादस्यनामयम कक्षित द्रूता दमन कारण ये उनके दिल में जो प्रेम पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था अपने प्रेम रूपी हीरे को जो उन्होंने अपने हृदय के प्रदूक में बंद कर रखा था उसका ताला खोल के पेटी उगाड़ के है ना, उस प्रेम रूपी हीरे को बिल्कुल लोगों के सामने ला करके रख देना मैम विभोहान गितो न सब पाद हम तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं नारायण सिंह चांदन देव खासा अवलोक कल गीतज हरितया दिल में क्या हो गया ये हृदय का की धारण हो गया वो कहती हैं कि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी चिशवन तुम्हारी वंशी ध्वनि इन तीनों ने मिलकर के हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा की बड़ी तीव्र आग जला दी है अब तुम अपने अघरों के अमृत से इसको सीख दो एक स्त्री के मुंह से है न हजारों के बीच में ये बात निकलना ये शरीर का चीर हरण नहीं है ये तो हृदय का चीरहरण है उनके दिल को दंगा कर दिया वो कहते हैं पुरुष भूषण आश्यम पुरुष भूषण हम तुम्हारी सेवा चाहते हैं हम तुम्हें सुख पहुंचाना चाहते हैं तुम बड़े संकोची हो तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम तुमको सुख कैसे मिलेगा यदि हम आज लौट के चली जाएंगे तो इस समय तुम कहते हो कि लौट के चली जाओ लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी वो हम जानते हैं तुमको पता नहीं है तुमको पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी हमने सेवा का अवसर दो तो ये जो तो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आत्म है वो आत्मसमर्पण ये उनके जीवन की एक विशेष बात है तो त्याग है और भगवान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है ना उसको प्रकट करने के लिए उनको कहां से ये अधिकार आया इतना बड़ा त्याग करें धन त्यागे भोग त्यागे संबंधी त्यागे यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान पूजा त्यागे और अपना धर्म छोड़ें अपना अधर्म छोड़ें अपना सर्वस्व छोड़ें उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ इसी के लिए भगवान ने उनके हृदय का तीरथ किया देखो वो सामान्य स्त्री नहीं है आत्मा रात किया भगवान श्री ने उनके साथ बिहार किया नारायण कौ तो बिहार में भी काम आने लगा क्योंकि तो काम का ये कार्य है कामना कार होता है इंद्रिय सुख है मन में पहले से होती है वासना और फिर इंद्रिय और विषयों का होता है संबंध और फिर उस संबंध से सुखी होने का होता है अभिमान तो वासना से पैदा होता है संजोग से पढ़ता है और अभिमान बन के रह जाता है इसका नाम होता है काम वासना इंद्रिय और विषय का संदोष और अभिमान इन तीन बातों से काम बनता है इसी का नाम काम है ये कच्चा सुख है बड़प्पन किसमें आया में तो उसमें चरे से प्रेम देखो चरे से प्रेम करें और भोग करके और बड़प्पन अपने आए तो हमको ऐसा बढ़िया भोग प्राप्त हुआ आ तो बड़प्पन आना चाहिए प्रियता में बड़प्पन आना चाहिए अपने में तो जब बड़प्पन अपने में ले आए तो प्रेम नहीं हुआ काम हुआ हो और इंद्रिय विषय के संजोध से प्राप्त हुआ प्रेम नहीं हुआ काम हुआ हो वासना से प्रारंभ हुआ उसका नाम प्रेम नहीं हुआ काम हुआ होती में काम नहीं है सच्चा प्रेम वलोक ब्रजसुंदरी नाम उत्तम भयं एक दृष्टि पर डाल लेते हो क्योंकि की भूमिका भी तो चाहिए ना तो किस प्रसंग में ये गोपी गीत गाय तो जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे नाचते तो सब लोग हाथ नाचती है रूप के साथ हाथ नाचते हैं नोटों के साथ जब हैं ना हाथ में तो हाथ को नचा देते हैं तो आठ नाचती है रूप के साथ और हाथ नाचते हैं नोटो के साथ जीप नाचती है जब कोई बढ़िया जीप जीप पर पड़ी और जीप नाच कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो अपने जीवन में एक सवाल यह कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो स्वाद के साथ नाच लिया रूप के साथ नाच लिया के साथ नाच लिया और कृष्ण के साथ कभी नाचा नहीं जिसकी व्यर्थ कई हो बिलायत तो तो तो में कई लोग पछताते रहते हैं कि उस नदी के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला तो नदियां भी पछताती हैं उस नद के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला अरे तुम्हारा मन पछताएगा की हमें कृष्ण के साथ नाचने का कभी मौका मिला ना तो कृष्ण के साथ ना बहुत गोपी नीचे आया सां तत्मान के सवा जब सुख का वातावरण मिला तब गोपियों की नजर अपने ऊपर आई ये भी एक बहुत बढ़िया बात कही है बाल बाल कोई नई बढ़िया चीज देखते है ना तो उनकी नजर कृष्ण को छोड़ के हर पर चली जाती है जंगल के फूल देखने लगते हैं फल देखने लगते हैं माँ की नजर उतना पर चली जाती है भीड़ भीड़भाड़ पर चली जाती है दूसरे पर चलती लेकिन गोपियों की नजर कृष्ण से हकी तो सही लेकिन दूसरे पर नहीं गई ये, ये पत्नी का संबंध है संबंध स्त्री पुरुष का जहाँ मित्र मित्र का संबंध होता है वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता जहाँ माता और पुत्र का संबंध होता है वहाँ भी दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता लेकिन जहाँ पत्नी और पति का संबंध होता है ना वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध हो जाता है तो गोपियों की नजर कृष्ण पर से हट हाँ तो गई लेकिन दूसरे पर नहीं गई कहा गई ऊपर हम बड़ी सुंदर हम बड़ी सौभाग्य होते कभी तो देखो हमारे पीछे पीछे कृष्ण धोते हैं कहते हैं गोपियों तुम तो, तो, तो हमारे प्राण हो तुम्हारे तो बिना हमको एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता देखो हम ऐसी सुख रूपा है कि हमारे लिए कृष्ण भी जाकुर तो अपने सौभाग्य का मन और मान आया अपने ऊपर नजर तो अपने ऊपर देखो प्रेम उसको कहते हैं जिसमें अपनी नजर प्रियतम पर हो गए